श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुर सुधारितरण मुरघु छो भाल सिया चंद्र की जय पवन सतनुमान की जय भूलो हर सरसन की जय धोआ संख्या दो सौ बासठ के बाद झा मृदंग संखनाईरी ढोलधुंड सुहायी ज बहु भाजने सुहाए जहाँ तहाँ न मंगल गाए तो सतिन सहित हर्षि रानी सुकट धान पराजन पानी जनक लगे सुख सोच दिहाई कैरत थकैसा जनुकारी भये भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे श्रीय सुख वरणीय कई भांति जनु चात की पाए जल स्वाती का तो की ना। ना। राम ही लखन विलोक टिकय सिंह किशोर किशोर कुय सिंह सदानंद तव आय सुरीना सीता पंक्िना सखी सुंदर चतुर गि मंगलचार गवनी बाल मराल गतिश सुनाय गयार शिवाल रामचंद्र की दोगी दोगी। अब धनुष टूटने के बाद भगवान की जयकार प्रारंभ हुई। अब वर्णन करते हैं ये की उसका प्रतिफल क्या हुआ लोग लोगों के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ा उनका अलग अलग वर्णन करते हैं। टूटा आकाश में बहुत जोरों की इसके की आवाज भी हुई और फिर सब लोगों ने जो जयकार करके शांत हो गए अब जो लोगों ने अपनी प्रसन्नता की सूचना में लोगों ने दान बांटना शुरू किया मुछावर बांटना शुरू किया मागत शुद्ध ये लोग है बंदी मागत शुद्ध ये, ये है, मांगने वाले हैं इनको ये निछावर दी जाती है ये लोग प्रशंसा करते है तो इनको फिर ये खुशी भी करते हैं इनको है, कहाणा है, मिले, मिले दान मिले कुछ उनको इसलिए फिर उन्हीं को यह निछावर उनको लेकर उनको दी जाने लगी इन बंदियों को बंदी मागत सूट की परंपरा भागवत है, महाराज पृथ्वी के समय से प्रारंभ हुए राजा पृथ्वी तो तो हुए राजा सिंह पर बैठे ऋषियों ने उनसे कहा पृथ्वी से उनके महा लोगों से कुछ लोगों से कि इनकी महाराज की प्रशंसा करे तो कहने लगे अभी अभी तो ये राजा बने हैं इनकी प्रशंसा अभी हम क्या बने अभी तो हम कुछ जानते ही नहीं की क्या महिमा इनकी है क्या है? जो किसी की महिमा जाने की प्रशंसा करें तो ऋषियों ने कहा कि तुम इनकी प्रशंसा पहले ही से करो जैसा राजा होना चाहिए वैसी भविष्य में जैसे होने वाले हैं उसकी कल्पना करके तुम इनकी प्रशंसा करो अब देखो लोगों की सूझ देखो ऋषियों की है? तो फिर वो <offles> एक जैसा प्रतापी राजा होना चाहिए प्रजा का पालन करने वाला होना चाहिए पृथ्वी पर उसका राज्य होना चाहिए सबके प्रति उदार हो न्याय करने वाला होना चाहिए तो बस तो तो ये सोच करके कैसे बोलने लगे अरे महाराज प्रति तो बड़े हैं अरे महाराज प्रति तो बड़े उदार हैं, अरे महा महाराज प्रति तो बड़े न्यायशाली हैं, इस प्रकार ऐसी उनकी प्रशंसा करेंगे जब वो प्रशंसा लोग करने लगे तब तो फिर उनको जो है दक्षिणा बढ़ने लगी देने की भाई उन्होंने प्रशंसा किया जाकर इतना कार्य किया है तो उनको दक्षिणा दी गई तब से ये प्रशंसा प्रारम्भ हो गया ये और ये मागध और सूत ये सब तीनों प्रकार के जो हैं वो इनकी प्रशंसा तीनों करते हैं लेकिन कोई वंश की प्रशंसा करता है कोई उनके नीता की प्रशंसा करता है कोई उनके अन्य गुणों की प्रशंसा करता है कोई प्रशंसा करता, करता है तो कविता में करता है कोई छंदों में करता है अनेक प्रकार से प्रशंसा के जो है उनके युक्तियां हैं इसलिए उनको जो जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार से उनके नाम से बोले जाते हैं सब परंपरा में से फिर आगे चल पड़ी ये भागवत में सूख हुए जिन्होंने तो की प्रशंसा करने लगे करने लगे उनकी कथा सुनाने लगे तो भगवान की कथा सुनाना भी एक एक प्रकार से तो भगवान की महिमा का गुणगान जाना है बंदी भागवत आप लोग जैसे बोलते है राजाओं की प्रशंसा कैसे तो ये प्रशंसा भगवान की करने लगे लेकिन ये राजाओं की प्रशंसा करने वाले निम्न को मारेगा भगवान की प्रशंसा करने वाले भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी लोग हैं श्रेष्ठ लोग हैं के लिए अंतर बना रहा समाज की दृष्टि में रहा ये सूत्र तो जो राजाओं की प्रशंसा करने वाले हैं, ये भागवत क्या सुनाते एक बार तो ये ऐसा भी हो गया की कि किसी ने स्वामी कार्त के हों और चाहे बलराम हो किसी ने जो हो इन सूत, तो था था। सूत के जो है ऋषियों तो ने कहा महाराज ये बड़ी अच्छी भगवान की कथा सुनाते हैं इतनी हम लोग नहीं सुना सकते आपने इंतजार शुरू दिया अपराध हुआ कैसे काम चलेगा उनका तो श्री जोड़ा गया फिर तो कब जो है ये जो ये, दीरे दीरे कफा, कफा ये, तो तो ये ही भगवान की इस कथा गाते हैं मानिए कथाएं प्रकार के रूप मेंुलसी राशि ने प्रारंभ में राम से मानस में बोला है की तीन प्राकृतिक जन गुण गाना सिर्फ गिरा भाग पछताना अरे संसारी लोगों की प्रशंसा करना उनके गुण गाना ये है करते हैं तो सरस्वती ये सिर्फ पीट करके पछताती है मैंने उनकी प्रशंसा राजाओं की क्या प्रशंसा करो प्रशंसा करनी है तो परमात्मा की प्रशंसा करो भगवान की प्रशंसा करो ये गुण जाओ ये मत चला रहा प्राचीन काल तो अब इस प्रकार से ये हुआ प्रशंसा अब उसके बाद झान आई हुई अब ये सब बाजी बचने लगी उसका वर्णन करते है झान बजे तमाम तरह तरह के बाजी के नाम बोल दिए एक एक ही अंत में कितने बाजे पहुंचा दिए झांसा मृदंग धुंधु झांते है बड़ा मजीरा जैसा बोल तो जाता है झांज है मृदंग लंबी ढुलक करके वो मृदंग कहलाते हैं शंखी बजाते है शहनाई वो भी होती पतीली ऐसी बजाते है लंबी से ढेरी के मैंने ढोल बड़ा ढोल जैसा है वैसे ढेरी निकाला नहीं नगा ढोल और धुंडी ये छोटी कोई छोटे निकाले कोई बड़े निकाले कोई प्रकार के वो बड़े छोटे नगा ये सब के समझने लगे और बाजे में बहुत बाजे ने सोहाये अब इसके अलावा भी और बहुत से बाजे होते हैं सब बाजे बहुत सुंदर बाजे बजने लगे जहाँ तहाँ जो दिन मंगल गाये और उसके आज मंगल गीत गाने लगे एक बात देखते हैं कि इसमें कि जब लंका में रावण का तो दरबार होता है वहाँ तो नृत्य होता है और गान भी होता है, तो वो अपने गान और वहाँ पर होता है तो वो अपना अलग ये नृत्य और गायन गायन जो ये भी कला है निशाचरों के हाथ में पड़ करके उसका निशाचरी रूप हो जाता है भ्रष्ट और यही कला जो है जो तो जब सत्पुरुषों के सुसंस्कृत लोगों के हाथ में आती है तो वो कला जो है वो अपने मन को श्रेष्ठ बनाने वाली शुद्ध बनाने वाली गुणकारी कला आती है। कविता भी, जैसा भी बताया कि संसारी लोगों की प्रशंसा करना भौतिक लोगों की स्त्री पुरुषों की प्रशंसा करना ये कला की निकृष्टता। कविता तो है कला भी अच्छी हो शक्ति का भी कला लेकिन उसका प्रयोग जो स्थान पर हो रहा है उसको तो काव्य कला को दूषित कर देता है वही काव्य कला जब भगवान की महिला के लिए प्रारंभ किया शब्दों का वर्णन करने के लिए कहा जिस कविता को सुनकर के व्यक्ति के मन में सात्विक भावनाएं, आने श्रेष्ठता में आवे तो वो कला का सदुपयोग हो गया तो तुलसीदास जी वही यह है। देखते हैं यहाँ पिछला प्रश्न चला रहा है उसमें अक्षराए आकाश में आती है वो गाती भी है और नृत्य भी करते हैं लेकिन भूम के ऊपर कहीं नही दिखाई देता न जनकपुर में और न कहीं अयोध्या स्त्रियां जो है वो हो। गाती तो है जाती हुई जाती हैं, अयोध्या की स्त्रियां झुंड बना बना करके राजमहल में गाती हुई जाती हैं। वहाँ गाना तो होता है लेकिन उनका प्राग्य वर्णन तुलसी तो राशि करते राज के नाची हुई पता नहीं क्या बात उसी को कुछ विशेष क्या बात यहाँ पर भी देखते है जहाँ तहाँ मंगल गाय मंगल अच्छी बात अच्छा गाना है लेकिन आगे नहीं बढ़ सके और जनक लहे जनक जी जो है वह जनक जी का सोच दूर हो गया है और सुखी हो गया धनुष टूटा कर जनक जी के ऊपर का प्रभाव दिखा दिया उनको क्या होगा जनक लहे सुख सोच के स्वाद का था उनका सोच के दुख था इस बारे कहाज्ञा कर ली अब ये तो कोई तोड़ ही नहीं पाता सीता जी का बवा तो हो ही नहीं ऐसे करके उन्होंने जो बोल दिया तो सोचा वो तो समाप्त हो गया दुख दूर हो गया शांति पहले तो थगे था जन पाई हुई, उसका विधान ये कि मैंने अभी तक जैसे करने वाला व्यक्ति तरते चौते थक जाए और फिर बाद में पश्चात पढ़ने लगे कहाना नहीं चाहिए था अब तो हम डूब बस ऐसे ही उनके मन में पश्चाता हो रहा है कहा हमने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है अब तो हम डूबे अब तो काम बिगड़ा लेकिन जब हम टूट गया तब तो वाले व्यक्ति को पार जा करके गुना पार करता करता जाए और फिर चल जाए और डूबने लगे तो मैंने उससे ये पता चलता है जमीन जी को तो जितना समय डिगना हो रही थी वो वैसी हो रही थी जैसे कोई व्यक्ति तो मरणा संभ ऐसी संकट में पड़ गया हो जहाँ उसकी जान जा रही है ऐसी स्थिति में वो आ गए थे तो पारजनुपायिका मिल गई उनको मिल गई तो फिर उनको शांति होगी भी प्रसन्नता होगी और ये भी इसी तो प्रकार जो जितना अधिक दुखी होता है फिर उतना ही अधिक सुखी भी होता है अभी इनको बहुत सुख हुआ जनक जी को तो कितना सुख हुआ जितना भी दुखी थे उतना दुख छूट करके उसके शांति सुखी हो गए असरीहत भय धूप धन टूटे अभी राजाओं का क्या हुआ कि तो धन टूटने पर ही हो गए तो अभी जो कुछ राजाओं में राजाओं निराश हो गए थे राजा लोग राजा लोग उदास हो गए थे ये सब बातें हो गई राजाओं राजाओं लेकिन अब तो ही हो गए श्रीहीन माने भगवान राम की महिला के सामने उनकी महिला समाप्त हो गई अब कोई बहाना भी नहीं रहा उनको राजा लोग पहले तो ये कह सकते भाई धन से ऐसा है कुछ टूट नहीं सकता तो हमसे नहीं टूटा तो कौन सी बात है ऐसे बोल सकते थे लेकिन अब जब धनुष किसी के द्वारा टूट गया तो, तो ये सिद्ध हो गया कि की में ऐसी ताकत नहीं थी जो तुम तोड़ लेते ये सिद्ध है। अब निराश हो करके और राजा बेटे जैसे दृश्य दीपूते अब इनकी ऐसी है देखो तो तो दीपक भी अंधेरे में तो प्रकाश करता है लेकिन जहाँ दिन हुआ सूर्य निकले तो दीपक का प्रकाश उस तो समय कोई काम नहीं करता प्रकाश हीन दीपक हो जाता है उसमें सूर्य के प्रकाश के सामने उसकी लो दिखाई लेकिन कोई प्रकाश नहीं होता ऐसे राजा वो अपने अपने पर बैठे हुए हैं। हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में अब उनकी सब चीज़ी जो कि मंद पड़ गई है श्रीहीन हो गयी इसलिए स्त्रीहीन का उदाहरण हो गया जैसे प्रकाशहीन दीपक हो जाते उनके प्रकाश में ऐसी राजा लोग प्रकाश के समान है तो वो जो है अब भगवान राम के सामने प्रकाशहीन हो गए और सीय सुखी के घाती अब सीता जी के सुख का वर्णन कैसे किया जाए है? जन चातकी पाई जल स्वाति जैसे चाटकी जो है स्वाति का जल प्राप्त करके प्रसन्न हो ऐसे सीता जी प्रसन्न हो संतुष्ट है, संतुष है। अब इसमें भी देखो तुलसीदास तो जी का साहित्य और देखो एक दोहाली उनकी पुस्तिका है दोहाली में दोहे है तुलसीदास जी और दोहो में से 32 दोहे लिखे तुलसी राशि ने चातक के ऊपर चातक बत्तीसी कहलाती है उस चातक बत्तीसी की क्या महिमा है तुलसी तो राशि ने चातक के द्वारा भक्ति का वर्णन किया है भक्ति वैसी होती है जैसे कि चातक की, की प्रीति शांति नक्षत्र के जल में रहती उसके अनेक पक्ष लेकर के वह बताते चले गए बोलते चले गए बोलते बत्तीस गोहे लिखता है चातक जो है वो और जल पीता ही नहीं पिएगा तो केवल स्वाति का नक्षत्र का जल पीएगा, संसार का और कई जल चाहे जितने सरोवर भरे हों, और चाहे जितने तालाब हों, चाहे जितना बड़ा समुद्र हो चाहे जितनी नदियां बह रही हो लेकिन चातक को तो किसी जल से कोई प्रयोजन नहीं जब आकाश से पानी बरसे और पानी बरसा भी तो बहुत बसता रहता उस किसी पानी से, से कोई प्रयोजन नहीं पानी जब स्वाति नक्षत्र में बरसे तब वो मूल्य कल पर उठावे करती है इसलिए उस उसने दिखाया कि देखो ऐसे ही भक्त लोग जो हैं संसार में विषय लोगों के लिए तो तमाम सुख है गलियों की तरह तालाब नदियों की तरह और वो उन्हीं को सुखों को प्राप्त करने के लिए लालयक रहते हैं लगे रहते हैं उसमें और उसी से संतुष्ट तत्व भी होते रहते हैं लेकिन जो भक्त लोग हैं ज्ञानी लोग पारणार्थिक लोग हैं वो इन किसी सुख की कामना नहीं करते उनको कोई मूल्य नहीं चाहे किसी विषय का सुख हो चाहे प्रशंसा का सुख हो चाहे महिमा का सुख हो चाहे स्वर्ग का सुख हो ये भक्त लोग ज्ञानी लोग जो वो परमात्मा के सामने किसी को नहीं बनते कोई सुख चाहते चातक सुख ही बुला रहे आम निवृद्य में ले चातक अपने पुत्र को, को बुलाकर ये कहता है की देखो कोई और दूसरा पानी नमारे संस्कृत की परम्परा इस प्रकार की है की कभी कोई पानी भूसा पी जब स्वाति नक्षत्र का पानी एक बार जो है मारे प्यास के या में चातक को बांध मार दिया प्यासा चाहिए। चातक ऊपर से नीचे गिरा नीचे गिरा तो नीचे कहीं पानी था तालाब वाला नदी हो उसने गिर तो झट से उसने अपनी चोंच को ऊपर कर लिया कहीं उस नदी का पानी चोट में चढ़ाने जा मन सब ये ये संकेत है इस बात के कि भक्त लोग ही विषयों के बीच में आकर के कभी पढ़ भी जाएं और विषय सुख उन्हें प्राप्त भी हो जाएं तो उनको बोलते नहीं उनकी श्रद्धांसे दूर रहते हैं। अगर उन्हें कोई सुख चाहिए तो एक परमात्मा देते शांति नक्षत्र का जल उसी प्रकार के है जैसे परमात्मा का शुद्ध आनंद परमात्मा का आनंद तो वास्तविक आनंद रियल आनंद और बाकी सब विषयों का तो सुखा भाष ये तो में पड़े हुए अज्ञानी लोग ही उसे सुख मानते हैं जहां कोई तो सुख नहीं है और उस सुख से अपने आप को सुख भी हैं और इस प्रकार से एक स्वप्निल जीवन जीते रहते हैं जैसे सपने में कोई व्यक्ति झूठा जीवन जीता हो इस तरह से सारे जीवन विष्णु का सुख भोगते हुए उसी में पड़े रहते हैं ये संसारी पक्षियों की जैसी बात है लेकिन भक्त लोग जो वो वो परमात्मा का आनंद ही प्राप्त करते हैं उसी आनंद में रहते और दूसरे आनंद की कोई परवाह नहीं कोई मूल्य नहीं देते और इस बात को समझाना बहुत कठिन है तो तुलसीदास जी ने चाटक का उदाहरण देकर के इसको समझाने की कोशिश की कि परमात्मा का आनंद कैसा है और कैसे उसके प्राप्त करने की एक निष्ठा होनी चाहिए बुद्धि में कि अगर हमें सुख जीवन में मिलना है तो हमें परमात्मा का ही आत्मा परमात्मा का जो शुद्ध आनंद है उसी को तो प्राप्त करेंगे उसी में व्यक्ति रखेंगे बाकी और इंद्रियों के शरीर के विषयों के भाई जगत के इन भोगों को बिल्कुल तुच्छ है बराबर है धूल है शंकराचार्य विष है ये के तो सब यदि इनमें भी मूल्य मधो कहे की नहीं अरे व्यवहारिक जीवन में तो सब सुख देते ही है और कौन नहीं जानता सुख देते ही है और कुछ न कुछ सुख तो है ही है यह सार लोगों की जो है ये है संसारी लोगों के मन की मलिनता है वे इसी प्रकार भटकते हैं, है सीधी बातें सोचते हैं। सब सत्य बात जो वो किसी के बात को प्रिय लगे प्रिय जो सत्य है तो सत्य है वो ये कि एकमात्र आनंद है तो परमात्मा का बाकी कहीं आनंद नहीं इसलिए तो चातक का उदाहरण देकर के दिखाया की सीताजी जो वो भगवान राम ने तोड़ा तो सीता जी के लिए एक परमात्मा भगवान राम नहीं है अब देखो भक्ति के सिद्धांत है सीताजी के द्वारा बता दिया कि तो जैसे सीता जी को जो है भगवान राम ने भेज तोड़ा तो वैसे ही प्रसन्न हो गए जैसे को उसको स्वाति नक्षत्र का जल उसको प्राप्त हो गया वैसे प्रसन्न हो गए इतने तुलसीदास ने समझा दिया कि देखो तो भक्ति का सिद्धांत ये अब एक भक्ति का सिद्धांत दूसरा देखो लक्ष्मण जी में दिखाते तो है राम लक्ष्मण जी लोग कैसे भगवान श्री राम जी को अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं किशोर जैसे जैसे चकोर किशोर जो, जो चंद्रमा को देख रहा है चकोर पक्षी है हो चंद्रमा उदित होता है तो उन्होंने चंद्रमा देखकर के उसी तरफ देखता रहता से हटाता नहीं चंद्रमा इनको इतना सुंदर प्रिय उसे लगता है उधर से उसका ध्यान हटता नहीं यहाँ ये क्या कहना चाहते है अपने अध्यात्म शास्त्र में की व्यक्ति को अपने हृदय में पहुँच करके जो साक्षी से कमी है जो आत्मा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और वहाँ देखेंगे कि एक अद्भुत वस्तु है साक्षी क्या है ये नित्य विद्यमान से ही करने है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं देखता अविनाशी है निर्विकार है, है, है निर्ल है असंग है पूर्ण है अनंत है ये लक्षण उसमें मिलते है ऐसा कभी जीवन में अनुभव नहीं हुआ होगा जैसा साक्षी को देख करके अनुभव होता है तो जिसको किस प्रकार का दिखाई देता जो अपने मन बुद्धि के परे गया आवरण तोड़ करके आप स्वरूप में स्थित होकर के साक्षी का दर्शन हुआ तो साक्षी की महिमा यही है की उसको जहाँ जो देख लेगा तो उसका चित्र वहां से हटेगा नहीं किसी को देखता रहे संसार की तरफ ध्यान नहीं देता कोई परवाह नहीं करेगा संसार की तरफ ऐसा उसमें अचल अच्छा भाव से होकर के उसी को देखते लक्ष्मण जी भगवान राम कैसी देखते हैं इसलिए कहते हैं सतीश चकोर के सूर की जैसे ये उसका दृष्टान चकोर और चंद्रमा का दृष्टान्त अपने अंदर में हृदय नित्य विद्यमान साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप का अनन्या भाव से उसी का चिंतन करना उसी में लगाए रखना किसी दूसरी का ध्यान न देना इस बात का तो ये सीता जी जो है वो भक्ति का उदाहरण है लक्ष्मण जी भी भगवान की भक्ति के उदाहरण है ऐसी भक्ति होनी चाहिए जैसी लक्ष्मण जी की है जैसी सीता जी की है ये बताने के लिए सतानंद आयुष दिन अब ये तो हो गई प्रसन्नता की सूचना सब प्रसन्न हो गया धनुष टूटने आरोप उनकी दिया जो ये बताया कि जो धनुष टूटने में लौकिक प्रभाव पड़ा एक पारमार्थिक प्रभाव पड़ा जहाँ व्यक्ति का जैसे मोह भंग हुआ तो मोह भंग का दो प्रभाव पड़ते है एक भौतिक प्रभाव पड़ता है और एक पारमार्थिक प्रभाव पड़ता है भौतिक प्रभाव पहले बता दिया की जहाँ व्यक्ति का मोह भंग हुआ तहाँ उसके संदेह अविद्या उसके अहंकार उसका उसकी चिंताएं उसके दुख क्लेश आदि ये सब के सब उसको नष्ट हो जाते हैं ये भौतिक परिणाम उसका है मोह के नाश का तो पहले वर्णन कर लिया, अब उसके बाद में ये वर्णन करते हैं कि उसके धनुष भंग के मोह नष्ट होने के बाद में पारमार्थिक परिणाम क्या होता है तो पारमार्थिक परिणाम ये होता है जैसे जैसे इनको हुआ जैसे जनित जी को हुआ जैसे सुनेमा जी को हुआ जैसे सीता जी को तो हुआ जैसे लक्ष्मण जी को तो हुआ ये कौन से परिणाम है ये पारमार्थिक परिणाम है पारमार्थिक मे अब इनको सब कुछ संसार से लेना देना कुछ नहीं अब उधर परमात्मा की तरफ इनका ध्यान हो गया परमात्मा की तरफ देख रहे हैं उसी में संतुष्ट हैं, उसी के आनंद में मग्न हैं, और जनक जी ने बता दी जैसे मनु मैंने जैसे व्यक्ति ने संसार सागर में अब वो सागर जो है वो भी एक संसार सागर का प्रतीक है संसार सागर में पड़े हुए व्यक्ति हाथ पर फटफटाते रहते हैं उसे बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं अनेक परेशान होते हैं लेकिन डूबते रहते हैं उनको था मिलते, लेकिन जहां मोह दूर हो गया जहां परमार्थ क्षेत्र में पहुंच गए तो मानो उनको था मिल गई संसार से समाप्त हो गया और उनको प्राण मिल गया उनको रक्षा हो गई उनकी ऐसी जनक जी की हो गयी तो ये जनक जी के उदाहरण सुनेमा के उदाहरण सीता जी के उदाहरण लक्ष्मी जी के उदाहरण ये सब उदाहरण इस प्रकार के है मोह दूर होने आरोप पारमार्थिक लाभ व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है उसकी अंतरिम अयोध्या में महाराज दशरथ के गुरु पुरोहित उसी प्रकार के यहाँ सतानंद पुरोहित और गुरु जो हैं, इनके विदेह राजा जनक जी के हैं तो उनको फिर इन्होने अब आदेश दिया सीता जी को सतानंद कायुष दीना सीता गमन राम कंपीना सतानंद जी ने क्या आज्ञा दी क्या कहा ये तो यहां नहीं बताया लेकिन वो क्या बताया जब वही जो बताया जो सीता जी आगे जाके करती हैं तो इसको मैंने यही आदेश उन्होंने दिया था सीता गमन राम ना इसको मैंने उनको आदेश दिया कि सीता जी जाए भगवान श्री राम जी के पास और उनको जाकर के जो हाथ में जो नाला लिए हुए है ये उनके गले में डाल दे पहना दे ये सतानी ने बोल दिया वही तो सीता सीताजी करते हैं तो सीता गमन राम करती ना सीता जी चल दी उस तरफ उसी तरफ उस जिधर भगवान राम को और जहां धनुष था जहां भगवान ने धनुष तोड़ा था उसी ओर सीता जी भी चल ये देखते हैं कि उधर से जब भगवान राम उठे धनुष तोड़ने के लिए तब विश्वामित्र ने क्या किया विश्वामित्र कि ने आदेश दिया भगवान राम को कहा कूठ राम धन जब चाहता ये जी का आदेश तो उनकी आज्ञा जाते हैं तो है। जमा पहना है। तो धनस्त, तो पहनाने के लिए दौड़ पड़ती सीता जी खड़ी क्यों प्रसन्न नहीं है ये हो गया भगवान राम ने धन तोड़ दिया प्रसन्नता भी है लेकिन अब ये माला पहनाने के लिए दौड़ती नहीं है प्रतीक्षा कर रहे हैं आदेश होना चाहिए दुर्जन बैठे हैं तो फिर सतानंद जी ने आदेश दिया कि गाँव को माल, माला पहचाना उजा करके तो ये भगवान श्री राम जी के सीता जी के विवाह के तीन पाद हो गए पहले पाद में विस्वामित्र जी का आदेश भगवान राम का जाना धनुष तोड़ना मैंने उसी धनुष तोड़ने के ही ऊपर ही ये विवाह आश्र था तो so, वो, वो काम पहला काम विश्व मित्र करा दिया भगवान राम ने तोड़ दिया माने अब जी का विवाह हो गया एक प्रकार से क्यूँकी आगे था टूटने के विवाह तो हो गया तो पहला विवाह तो विश्व दिवा तो के आदेश से कार्यक्रम हो गया अब दूसरा विवाह का कार्यक्रम जो होता है वो जयमाल का होता है अब वो उन्होंने ने आदेश आदे, आदेश दे के सीता जी को भेजा तो सीता जी जाती हैं जाकर हो जाता। और और तो है और विवाह का मंडल बैठते है तब तो उसके बाद विवाह का अंतिम कार्यक्रम वहाँ पर होता है तो ये दूसरा कार्यक्रम चल रहा है शतानंद आयीना सीता जमन राम कहीं और संग सती सुंदर चतुर्दाव मंगल चार ये चलते हैं तो उनके साथ जो थी, बताया के गाती हुई है। तो तो में की करने वाली सफाइया उनको गीत गाये जाते हैं तो गाते हुए वो सब उनको लेकर के जाते हैं तो उन गीतों में भगवान राम के धनुष की महिमा भगवान राम की महिमा महाराज दशरथ के पुत्र होने की महिमा सीता जी की महिमा जगन जी की पुत्री होने की महिमा उनके बंशों की ये सब मंडल गीत में यही गाय और फिर उस गीत के द्वारा ही सखिया ये भी बताती जाती हैं कि तुम्हें क्या करना है गीत के द्वारा जो सखिया गीत जाती हैं सीता जी उसी प्रकार के, के से गीत के अनुसार ही आगे करती जाते हैं जैसे सीता चलती जाती है आगे अब गीत होते जाते हैं सीता जी को भी गीत में पड़ते हैं और उसी से उनको क्या करना चाहिए उसका संकेत मिल जाता है उस तो जा प्रकार से सीताजी भगवान राम की तरफ चले जा रहे हैं सुषमा अंग मैंने बहुत सुंदर है उनकी सुंदरता का भी वर्णन कर दिया इस प्रकार से जी भगवान राम के पास पहुंचे अब आगे देखिये सकिन मध्य शे सोहतीन मध्य महा छवि सुहाई जिषु विजय सकोच शोभान पर छा गूढ़ साहू रहीजन कुवर चित्रे की चतुर सखी पहिरा बुझाई माले सुहायी सुनत जुगल कर माल उठाई दिवस पैरायन गाय जने जन जुग जल जिसना भुवाल राम कु्र की गयन सुन हनुमान की गये की गये सखी ने मध्य से सोप कैसे अब सीता जी जा रहे हैं वहाँ से जहाँ जन, राजा जनक खड़े थे और जहाँ भगवान राम बीच में धनुष तोड़ा था इसके बीच का फासला पूरा करते हुए सीता जी आगे बढ़ती हुई जा रही हैं उत्ती देर में कुछ वर्णन होना चाहिए <coughs> तो पर वर्णन करते सीताजी भी सुन्दरता का यहाँ आसपास वर्णन करने के लिए और कोई उतना आकर्षक विषय नहीं है इसलिए सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं सखन मध्य सी ये कैसे सखिया उनके बीच में सीताजी चली जा रहे हैं तो कैसी दिखाई देती अच्छा है छवि जन मध्य महा जैसे सखिया भी बहुत है सुंदरताओं का भंडार है सबकी सबसे है मेरा और उनके बीच में सीताजी अत्यधिक सुंदर इसलिए वो महा हैं इसलिए सब सुंदरताओं के बीच में एक अधिक सुंदर सीताजी इस प्रकार से चली जा रहे हैं कर सरोज जयमाल सुहाई और हाथ में जो वो नाला लिए पर सरोज मैंने आप कमल के समान सुंदर हाथ भी है और माला तो सुंदर है ही है लेकिन सुंदर हाथ में वो माला पहुँच करके अत्यधिक सुंदर लग रही है हाथ की सुंदरता जो भी सीता जी की वो भी माला को सुंदर बना रही है पर सरोज जयमाल सुहाई सुहाई है जयमाल के लिए जयमाल सुहाई शोभा क्यों क्यूँकी सीता जी के सुंदर हाथों में है और भगवान राम के गले में पड़ने वाली है इसलिए बहुत सुंदर माला वो है तो विश्व विजय शोभा जय छाई और उस माला में विश्वविजय की शोभा भरी हुई मैंने सीता जी गले में माला जाके क्या पहनाती है विश्वविजय की भी सूचना देती है कि भगवान राम को विश्वविजय प्राप्त हो गई। तो माला विश्वविजय विजय मैंने उसमें माला में विश्वविजय का भाव भरा हुआ है ये माला जाकर के भगवान राम के हाथ में पहनाई जाएगी तो तन सपोच मन परम उछाह भाव आत्मक स्थिति का वर्णन अपने शरीर से तो सुखड़ी जा रहे हैं है? और मन परम उठाओ लेकिन मन बहुत प्रसन्न है ऊपर से सुखड़ी जा रही माने है मानी इसके मानी नहीं कि उनको दुख हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है वो ऊपर से जो दुर्जन है सबके सामने ये कार्य करना पड़ता है इसलिए उनको संकोच लग रहा है इसके कारण से वो शरीर से ऊपर से तो संकुचित दिखाई देते हैं अब कोई व्यक्ति संकोच में कार्य करता है तो उसकी स्थिति एक होती है और जब कोई व्यक्ति संकोच छोड़ करके निर्ज होकर कहना चाहिए कोई कार्य करे तो उसकी स्थिति दूसरी होती है दोनों में अंतर दिखाई देता है न कोई शरीर कहीं छोटा हो जाता है न कहीं शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी ये दिखाई देता है कि जहाँ संकोच है मानो सुखड़े टुकड़े संकीर्ण को शरीर को धोआ हो है और जहाँ पर उसको बिल्कुल इस हो गया की तो उसने कोई मर्यादा नहीं वहाँ पर फिर उसको जो वो हो उसका फलता विस्तार होता है संकोच हो कैसे तो भाई क्या किया बिना संकोच तो इस कर दिए तो होकर संकोच के मैंने संकोच नहीं होगा विस्तार होगा तो सीता जी शरीर से बाहरी रूप से संकोच लेकिन मन में उत्साह है अब ऐसा नहीं कि सीता जी जो है ये पाखंड कर रहे है। हैं तो मन में उत्साह है तो ऊपर से भी दिखाना चाहिए तो जैसे बाहर जैसे भीतर ऐसे ये नियम सब जगह नहीं है यहाँ मर्यादा जहाँ कहीं होती समाज की उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है मन में जहाँ जितना व्यक्ति हो तो भी उसे समाज के स्थान में बीच में जहाँ आवश्यकता होती है तो लज्जे पर भयभीत भी होना पड़ता है ऊपर ऐसी इसलिए ये दिखाते है की इसमें जो ये दोनों बातें मन संकोच मन परम उठाह गुढ़ प्रेम लगे पर ही नाहू और सीता जी के हृदय में जो गुढ़ प्रेम है वो कोई देख किसी को दिखाई नहीं देता समझ में नहीं आता गुड़ प्रेम के माने भगवान राम और सीता जी दो वस्तुएं है ही नहीं गुड़ का मन इतना गहन प्रेम जहाँ तक किसी की दृष्टि नहीं जाती लौकिक प्रेम होते हैं तो लोग पहचान लेते हैं छिपता नहीं है जान जाते हैं लेकिन परमार्थ प्रेम जो है आध्यात्मिक प्रेम परमात्मा का प्रेम है वो संसारी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाते उनको ये भले ही लगे कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है परमार्थिक भक्ति को देख करके ज्ञान को देख करके कुछ विशेषता लगे लेकिन जिन लोगों को मालूम ही नहीं करता प्रेम होता क्या है तो ऐसे भक्तों के हृदय के भी प्रेम को पहचान नहीं पाते जान नहीं पाते क्या है व्यक्ति उतना ही जानता जितना उसका अनुभव होता जो अनुभव की परी की बात हो उसको नहीं जान पाता इसलिए यह है सीता जी का जो प्रेम भगवान नाम के प्रति पारमार्थिक प्रेम है गुड़ के बने पारमार्थिक प्रेम लौकिक नहीं इसलिए उसकी प्रेम की पारमार्थिक प्रेम का रहस्य उनको समझ में नहीं आता पारमार्थिक प्रेम को माने आध्यात्मिक प्रेम शुद्ध आत्मा परमात्मा उनका प्रेम इसलिए बताते हैं इस प्रकार के गुड प्रेम लपी पर छवि देखी जब सीता जी पास पहुंची इस प्रकार चलते चलते उसके माने मार्ग बात हो गयी अब तक कितनी देर में सीता जी भगवान राम के निकट पहुंचे गए निकट पहुँची तो उन्होंने सीताजी ने भगवान राम को निकट से देखा अब ये पहली बार सीताजी ने निकट से देखा भगवान देखो उस दिन जब उन्होंने देखा वहाँ पुष्पाटिकाने भी तो भी निकट से नहीं देखा दूर से देखा उनको हाँ? और फिर लताओं के ओट में देखा लताओं के ओट से निकले भी तो भी दूर से देखा और दूर से देखकर कर किच रहे उनसे न बात हुई मैं निकट से देखा अभी भी जब सभा में सीता जी आती हैं तो दूर से देखते है जहाँ जनक जी खड़े वहाँ से देखा और मंच जहाँ पर दूर रखा हुआ था भगवान राम का विश्व मित्र जी भी बैठे हुए राम को उन्होंने देखा उधर देखा जमीन में देखा देखा लेकिन दूर से देखा और धनस्डा तो भी दूर से देखा अब पहली बार सीता जी पहुंचे तो भगवान राम के बिल्कुल निकट पहुँच और उनको निकट से देखा तो कहते हैं जाए समीप राम छवि देखी वही जन कु और कहते हैं जैसे ही भगवान राम को देखा जा करके तो कुर की मैंने राजकुमारी वहाँ पर क्या हुआ चित्रे की मैंने किस्िर होकर वह हो अचल भाव ऐसी खड़ी रह गयी हो गयी कुछ उनका हरकत कोई नहीं होता इस प्रकार की स्थिति हो गयी तो ये कहते हैं। चित्र अवरेखी माने जैसे चित्र में कोई चित्र बन रहा है अवरेखा की बनेखा बनाया गया हो जैसे कि कोई कागज के ऊपर दीवार के ऊपर कोई चित्र बनाया गया हो और चित्र चलता फिरता नहीं है हिलता नहीं है जैसा बना दिया बस वैसे ही बना रह जाएगा बस ऐसे करके वो वहाँ पर सामने खड़ी हो जैसी सुखी वैसी यथात मूर्ति के समान नहीं खड़ी रह गई विस्तु अब ये भी आध्यात्मिक सूचना यह है की जब व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा तक साक्षी तक पहुँचा आत्मा तक पहुँचा और परमात्मा भाव में अपने चित्त को लगाया क्योंकि यह आत्मा परमात्मा या साक्षी जो वो है वो अभिचल है स्थिर है गतिहीन है इसलिए चित्र भी उसको गतिहीन हो जाता तो उसमें है उसमें स्थिरता आ जाती है, उसमें शांत हो है। तो उसकी भी सूचना तो इस प्रकार हो जाएगी तो ये सब जितने भी आध्यात्मिक रहस्य है रामचरित में किसी न किसी उदाहरण के द्वारा किसी न किसी प्रसंग में किसी राशी बताते रहते हैं रईजन कुमार चित्रे की और चतुर्सी लकी बुझाई फिर उसने साथ साथ में खड़ी हुई चतुर्सियाँ थी उन्होंने सीता जी को समझाया और बुझाई मैंने अच्छी तरह मैंने अभी तक तो गीत के द्वारा बोलती रहती थी, थी। कि सीताजी जा रही हैं और भगवान राम को जयमाला पहना रही हैं ये गीत गा रही थी सब लेकिन वो जय सीता पहना जयमाला वहाँ खड़ी हो गयी और स्थिर होकर भी खड़ी रह गयी सब तो शक्तियों को खाम खा कर करके हिला करके बताना पड़ा अरे भाई खड़ी क्यों जयमाल कहना हो। मैंने समझा करके कहना पड़ा अच्छी तरह से ना तो जयमाल सुहाई सुंदर जय माला भगवान श्री राम जी को पन्ना देखने तब तो जब उन्होंने सत्यों ने इस प्रकार कहा तो जैसे सीता जी को होश आया हो समाधि भंग हुई हो तब तो उन्होंने सीता जी ने सज्ज तो हुए हो जय माला भगवान राम को बनाई कर माल उठाई तो दोनों हाथों से एक हाथ से माला उसकी नहीं पहनाई नहीं जा सकती इसलिए बोले जुगलन दोनों हाथों से तो सीताई जाती समुद्र लहरा रहा था कि उसके कारण ऐसी उनको वो पहनाते बनती नहीं है लेकिन फिर भी संभाल करके माला उनको पहना रहे हैं कई कई लोग कहते है की भगवान राम उसके बेबी के ऊपर खड़े हुए थे सीता जी यही तो उनके नीचे खड़ी थी और सीताजी छोटी थी भगवान राम बड़े थे और वो सोचती तो कैसे माला पहना है अब इन्हें माला पहना नहीं हो तो थोड़ा सा झुकाम अरे भाई अब ये तो तुलसी बात है कोई अपने मन में सोचता हो तो सोचता रहे जैसे उगा उगा सीता उनके गले में जयमाला पहनाई भगवान राम ने पहनाई सोहत जनि जो जनाला सीता जी के दोनों हाथ माला लिए हुए और भगवान राम के सिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो कैसे लगते हैं? जैसे कि दो हाथ क्या हैं? दो कमल हैं। ये तो कमल हो गया और इधर वाले जो है कमल की डंडी हो गयी ऐसा लगता है कि दोनों बाहें, दो कमल डंडियों के सहित कमल के समान है कमल डंडी और कमल कपूर ऐसे दोनों बाहें हैं तो दोनों बाहें कमल के समान लगती है उन्होंने उस माला को पकड़ रखा है और सचिन सभी के देती माला और भगवान राम का मुख जो चंद्रमा के समान और जैसे कि ये दो दो फूल ये लेकर के माला लेकर के कमल के फूल चंद्रमा को माला पहना रहे इस प्रकार से भगवान के सुंदर हाथ भगवान का सुंदर मुख माला भी बहुत सुंदर इस प्रकार का ये दृश्य जो है पूरा निकल लो इस प्रकार ऐसी सीता जी ने वो माला भगवान श्री राम जी के गले में पहनाई दाम छवि अब लोक सहेली अब वो तो सखियों ने तो सीता जी को बता दिया और सीता जी अपना हाथ उठाकर उठा माला पहनाने लगी और सखिया तो, तो गीत गायी रही और किसी नेतु ने इस प्रकार चतुर ने उनको बीच में बता दिया ये पहनाओ पहनाओ जान माला जल्दी तब तक जो सख्तियाँ गा रही तो अपना गाना उनका बोलती रही गीत और जयमाला राम और मेरी और उसी बीच में सीता जी ने जयमाला भगवान श्री राम के गले में पहना दी तब जहाँ माला पहना दी तब ये क्या हुआ जैसे भगवान राम गए स्वामित्री जी के कहने से वहाँ से कथा प्रारंभ हुई और धनुष टूट गया तो कार्य सम्पन्न इसी तरह से सतानंद के कहने से सीता जी चली वो तो आदेश हुआ और सीता जी का वहाँ तक जाना अगर भगवान के गले में माला पहनाना माला पहना आदि तो भी एक कार्य सम्पन्न हुआ एक दूसरा जो है यहाँ जैसे धनुष टूटना एक कार्य हुआ उसी प्रकार से माला पहनाना ये दूसरा कार्य सम्पन्न <coughs> हो गया प्रवास प्रकाश श्री <coughs> जयमाल राम तो उल देख देव सुमन तो भगवान श्री राम जी के गले में जैसी माला दिखाई दी पड़ी हुई जी की पहनाई हुई देव देव की देवताओं ने देखा और देवता फिर फुल बरसाने लगे तो देवता तो बार बार फुल बरसाते रहते हैं बार बार निकाले बजाते रहते है वो कार होने लगा और सकते सकल भुवाल जन बिलोक रघु कुमु और सब राजा लोग सच्चा गए और भी राजाओं के एक एक बार एक एक, एक, एक, एक बार में संकुच राजाओं के धंस टूटे नहीं टूटा तो भी लज्जित होकर बैठे भगवान ने धव तोड़ दिया तो श्रीहीन हो गए और सबका अब जब सीता जी ने जयमाला उस भगवान राम के गले में पहना दी और इस बीच में भी राजा लोगों को कुछ करके डरते नहीं बना वो काम खत्म हो गया तो उन्होंने चल ले पड़ गई तो काम ही खत्म अब निराश हो राजा लोग और भी तो उनको संकोच और भी हुआ सकुच सकल हुआ जन लोगो के रही कुमु जैसे सूर्य को उदय होने आरोपी सचा जाती है, हो जाती है। हो इसी राजा लोगों की भी स्थिति टुकड़े से झुकाए हुए एक किनारे बैठे हुए ये तमाशा देख रहे हैं कैसे भैंस टूटा कैसे सीता जी ने जयमाल पहना भी किसी प्रकार ऐसी देखते रहते अब जयमाल के बाद फिर क्या होता है तो सब सब लोगों को पूरे भाई राजे जय जय जय कही कही साबुदूटी बार बार जहां बंदी विरदा कुसुमांजलि जहाँ नाक जसु कर राम बड़ी से भंजे उचापा, कर आरती पुरर नारी दे छावर गित्री राम क्षेत्र प्रभु पद गीता गौतम कर गति सुरप कर नहीं पर सत पग पानी रघुवंश मणि प्रीति अल राम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय भोलो भाई सब संत की जय बसपुरी और गेम बाजने बाजे मने आकाश में जो का लोग बाजे बजाने लगे लेकिन भूमि में भी बाजे बजे नगर में पर भी पृथ्वी पर भी राजा महाराज जनक जी के बाजा बजाने वाले सब आसपास उपस्थित थे उन्होंने भी अपने बाजे बजाना शुरू कर दिया ये बाजे अभी तक नहीं बजे थे बाजे बचते रहे थे लेकिन अब घूम पर भी बाजे बजने लगे माने बिबा संपन्न हो गया एक हिसाब से मान लिया गया कार्य पूरा हो गया और कल भाई साधु सब राजे खल भाई मलिन जिस राजा खल राजा थे वो तो मलिन हो गए लेकिन साधु सब राजे जिसमे साधु राजा लोग थे वो सब राजे दो वर्ग तो कम से कम नहीं है एक तो खल है और दूसरे साधु है तो प्रकार के राजा साधु राजा जो हैं भगवान को देख करके सुंदरता को देख करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके नेतृे सब देख करके प्रसन्न हो रहे हैं ये अच्छे राजा लोग थे और जो दुष्ट राजा लोग थे खल राजा लोग थे उनके दो वर्ग है उनमें से एक राजा लोग जो तो हैं बुद्धिहीन बिल्कुल हैं। एक राजा लोग तो कहते भाई भाई तो यहां थे, भाई अभी यहाँ तो आशा छोड़ कर के अपने अपने घर चलो यहाँ से जो है धनुष टूट पाएगा सीताजी से विवाह होगा बस इतनी भर्म की बात है लेकिन दूसरे इस प्रकार के राजा लोग थे जो कहते थे की भविष्य टूटे ना टूटे कुछ भी हो सीता जी का विवाह तो हम ही करेंगे लड़ेंगे मरेंगे कुछ भी हो चाहे काल भी हो कैसे बोलने वाले भी राजा लोग थे तो ये सब दोनों प्रकार के राजा लोग हैं ये फल मलिन ये सब के सब हो गए फल भय मलिन मनिन्द्रास और उदास हो गए दुखी होगा और सुर किन्नर नाग मुनीषा और बाकी सब लोग जयकार बोल रहे हैं चाहे देवता हो किन्नर हो चाहे मनुष्य नाग हो मनि लोग हों जय जय जय कही देषा ये सब लोग जय जयकार बोलते हैं और भगवान को आशीर्वाद देते हैं बधूती और फिर वो जो है नाश्ती में और गाटी में ये सब उनके लिए होता है बार बार जल सूटी और आकाश से फूलों की भर भर के अंजली अंजली भर, भर करके फूल भी वो सब बरसा रहे हैं ऊपर से देवता लोग और जहाँ तहाँ बिप्र वेदी कर ही और भूमि के ऊपर यहाँ राजा जनक के पास बैठे हुए बिप्र लोग थे और जो विश्व जी के साथ में आए हुए जितने बिप्र लोग थे इन सब लोगों ने वैदिक पाठ शुरू कर दिया की लगे, जहाँ वेदी वृद्धावली कर रही और बंदी रहे, और उधर दूसरे बंदी लोग बंदी माग सू वे लोग अपना जो है जयकार बोल रहे हैं गुरु बोल रहे हैं वृद्धावली तो मही पाता ना के जसा इस प्रकार ऐसी तीनों लोगों ने जस भगवान का फैल गया नई पृथ्वी पर पृथ्वी से नीचे पाताल में ऊपर जो है स्वर्ग में नाक स्वर्ग स्वर्ग में, में।, में पृथ्वी पर पाताल में सब जगह भगवान का यश की राम बड़ी भगवान श्री राम जी ने सीता जी का वर्णन कर दिया और धनुष टूट गया ये कथा सब जगह दोनों बातें पहले कि भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ लिया और सीता जी ने भगवान राम का वर्णन कर दिया तो आरती पुरारी अब जब इस प्रकार का हो गया तो अब वहां आरती शुरू अब वहां नगर के स्त्री पुरुष हैं आरती ले लेकर दौड़े और उनके सीताजी के भगवान राम की आरती करे और देर वित्त बिखारी और आरती कर करके दान बांटने लगे निछावर माँटने लगे और कितनी माटने लगे वित्त बिखारी वित्त के मने अपनी सामर्थ को भूल करके देने लगे जब ज्यादा प्रसन्नता हुई तब ये ये बहुत प्रसन्नता की सूचना कि अपने ये भी ध्यान नहीं रहा कि हम इसका श्रद्धांत देंगे तो फिर हम क्या करेंगे परवाह नहीं हम कुछ कराना करें लेकिन बात करें ऐसे भी सोहत श्री राम कहोरी इस प्रकार ऐसी भगवान श्री राम जी सीता जी के दोनों माथ है जब आरती हो रही तो दोनों खड़े हुए हैं भगवान राम भी खड़े हुए हैं सीताजी भी खड़े हैं और दोनों की आरती हो रहे हैं इस तो प्रकार से जा रहा दोनों की जोड़ी खड़ी हुई बहुत सुंदर जैसे भगवान राम सुंदर जैसे तो सीता जी सुंदर तो दोनों कैसे सुंदर है बता दिया जैसे श्रृंगार मूर्तिमान होकर के भगवान राम बन गए और जैसे छव जो है मूर्तिमान बनकर के सीता जी बन गए और बस छव श्रृंगार दोनों ही मूर्तिमान होकर के दोनों खड़े हुए हैं मनो दोनों ही अत्यधिक सुंदर ऐसी सुन्दरता के रूप जो राग बिना तो अभी कैसे प्रभुपति सीता अब जब ये सब आती, आती हैं, तो फिर एक बात और रह गई तो सखिया जो चतुर सखिया हैं, तो उनके समझ में आया ये समय एक काम और करना चाहिए तो कहेंगे चरणों में प्रणाम करें तो वो कहती है सखी कहें प्रभु पदित बहु सीता सीता तुम्हें तो इनके भगवान राम के चरण बहो कहो तो मैंने उनके चरणों का स्पर्श करो उनको प्रणाम करो भगवान राम को तो सीता जी को संकोच लग रहा है इस करने में तो कहते हैं करक चरण पर अति भीता सीताजी जी वो हो उनके चरणों को स्पर्श नहीं सीता जी ने भगवान श्री राम जी के चरणों की तरफ देखा झुकी भी लेकिन हाथ नहीं बढ़ाते और स्पर्श नहीं करती क्या तो भगवान कई बात का डर लगता है अब देखो संकोच की भी सुना देखो कितनी मर्यादा की बात भी संकोच की बात भी लेकिन अब यहाँ दोषी राशि क्या करते हैं की किस प्रकार लगता है गौतम गतिश्रति करी नहीं पर सद परिशन सीता जी इसलिए उनके चरण नहीं पकड़ती नहीं छूटी गौतम की स्मरण आ गया सुन को लगा की अयोध्या तो तो राम की चरण की धूल लग गई गयी इनके चरण छू गए तो अयोध्या की क्या गति हो गई है अब उसी प्रकार से कहा से वो जो है वो पत्थर से हो गयी और उसके बाद में फिर वो गयी पत्र आनंद भरी अब वहाँ चली गयी तो चली ये, चली? गई, ऐसा न हो कहीं कि हम पैर तो फिर कैसे इसलिए यहीं पर रहना चाहिए क्यों ऐसा को संतोच लग रहा है अब ये कवि की परीक्षा इस प्रकार गौतम के सीता जी के मन में स्का फैल रहा तो मन बीहे से रघुवंश मणि इसी अहिल्या की बात के बीच बीच आहल्या की बात फिर आजा है। इसके में सीता जी को भी पता लग गया था कि की अहल्यास प्रकार को उद्धार हुआ है भगवान के चरणों से आगे चलकर करके कर देखते हैं जब वहाँ गंगा जी के किनारे केवट के पास पहुँचते हैं, तब वहाँ एक बार फिर अहल्या के आ जाता केवट भी मानता था कि उन्होंने अहल्या को स्पर्श कर दिया तो उतर गयी तो कहीं हमारी नाव भी है ऐसे ही हो जाती नाव तो पत्थर से ज्यादा कठोर खड़े होते यही सोचा वैसे तो ये जो है अहिल्या का पसंद प्रसंगे बार बार स्मरण आता रहता यहां भी आ गया। मन भी है राम बात को समझ गए तो उन्होंने तो तो तो देखा की ये प्रीति है अलौकिक प्रीति है अब वैसे तो ये एक उपास की बात एक मनोरंजन की बात कविता की बात हो गयी लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखो तो तात्पर्य हुआ की तो देखो जैसे अहिल्या उनका स्पर्श करके भगवान भी चरणों को स्पर्श करके मुक्त हो गई। <coughs> ऐसे ही भक्त लोग भगवान के आनंद को प्राप्त करने के लिए और भगवान जीवन का मुक्त जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए उसी को सबसे बड़ा आनंद मानते हैं। ये परमात्मा का स्पर्श करके परमात्मा भाव में एकाकार नहीं होना चाहते वो सोचते हैं परमात्मा से अलग बने रहो और परमात्मा से आनंद को प्राप्त करते रहो नहीं? अगर कहीं परमात्मा के, के स्पर्श कर लिया तो परमात्मा के एक ऐसा चुंबक है और जहां उसने अन्य स्पर्श कर लिया तो प्रमात्मा रूप हो जाएंगे दोनों ऐसी दोनों का भेद खत्म हो जाएगा जैसे बूंद समुद्र मिलकर के बूंद समुद्री बन जाती है उसमें बूंद की बूंद तक समाप्त हो जाती है ऐसे करके कहीं ऐसा कर के ए, हो दोनों मिल करके बस छुट्टी हो गयी कथार हो जाए हो जाए इस प्रकार से एक वो अपने आप को अलग ही बनाए रखती है तो ये अलौकिक प्रीति की माना ये है की सीता जी की भगवान राम में उनके परमार्थ आनंद का परमात्मा परमा के आनंद की अनुभूति होती रहे इस इसलिए अब यहाँ अलौकिक स्त्री पुरुषों का प्रेम है उसको समझ करके कथा समझने की कोशिश करेंगे तो आध्यात्मिक सदास समझ नहीं आएगा आप भले ही कोई उपन्यास का आनंद भरी ले उसमें संसारी पुस्तकों को पढ़ने का लेकिन रामचर का और जिस कथा का आनंद है वो तो, तो सीता जी के भगवान राम के पारमार्थिक प्रेम को उसकी महिमा को समझ करके सब कर समझेंगे तो उसका आनंद है नान्याहार रघुपते हृदय नदी सत्यम बदम ची महतरात्मा भक्ति प्रयच रगत